यात्रा यात्रा तत्र यभुनाथकर्तन त्र त्रतमस्तकांजलि बाष्परिपरिपूर्ण लोचनम मृति नमत राक्षक च मधुर मधुर स्व परमा च मधुर मधुरा बुद्धिं बुद्धि प्रबोधय प्रभो विद्यां मधुबोधशक्तिद्यां परमां परम पिभायामी को वेणु श्यामलोम कुमारका वेदवेद्यम परम ब्रह्म भास्ता हृदय मम पूज रा मधुरम मधुराक्षर आ कविता शाखा वंदे वाकिलम कल्पतरोर्गल फलम शुकमुखादमृतद्रवसंुत पिबत भागवत रसमल मुहुर्सिका भुवि भावुका तृणादी सुनीचेन तोरपि सहिष्णुना की सदा हरि श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय रमण हरे गोविंदा जय जय गोविंदा जय जय श्री कृष्ण गोविंद अरे मूर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 मण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहरी लाल की जय नमो माधव्या शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव ह हृदय सन्निष्टो मतस्मृतिमोहन चेदश्चर्वरहमें वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव वेदात चाहम द्वाम पुषौ लोकेरचाक्षर चरसर्वाणी भूताक्षर उच्यते नारायण समित सामीय यृंद विद्वृंद भक्त एवं भक्तिमती माता हो कल निरूपण किया गया मतस्मृति ज्ञानमपोहन चगवान प्रत्यगात्मा और अंतर्यामी होकर हमारे आपके हृदय में सन्नित हैं अंतकरण सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को प्रत्येगात्मा के रूप में अभिव्यक्त करता है भगवान की विशुद्ध सत्वात्मिका विद्या माया जो कि विभु है वह अंतर्यामी सर्वेश्वर के रूप में उन्हें व्यक्त करती है हमारे आपके अंतकरण में प्रत्यगात्मा भी दृष्टा साक्षी प्रमाता ज्ञाता के रूप में विद्यमान है और अंतर्यामी सर्वेश्वर भी विद्यमान है जो भी क्रिया व्यष्टि या समष्टि जीवन में होती है उसके मूल में भगवान को सन्निहित देखना चाहिए यहाँ कहा गया मुझसे स्मृति और ज्ञान के निष्पत्ति होती है और इनका अपोहन भी मुझसे ही होता है कल विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई जागरण दशा में व्यवहार का संपादन ज्ञान और स्मृति के बल पर होता है स्वप्नावस्था में भी व्यवहति ज्ञान और स्मृति के बल पर ही सिद्ध होती है सुसुप्त अवस्था में स्मृति की गति नहीं है परंतु सुख और ज्ञान अज्ञान का अनुभव है उस अनुभूति के बल पर बीज कोटि के व्यवहार की निष्पत्ति गाढ़ी नींद में होती है स्मृति के मूल में अनुभूति होती है यह शाश्वत सिद्धांत है और जहाँ स्मृति की गति नहीं होती वहाँ भी अनुभूति होती है अर्थात ज्ञान होता है इस दृष्टि से विचार करने पर स्मृति की अपेक्षा ज्ञान का क्षेत्रफल अधिक है सुसुप्ति में भी ज्ञान की सिद्धि है और वह ज्ञान भाष्य कोटि का नहीं है अतः पंचदशी कार्य विद्यारण स्वामी जी ने उस ज्ञान को जो जागर स्वप्न सुसुप्ति तीनों में स्थित है विषय के भेद से अवस्था अर्थात काल के भेद से जिसमें भेद की सिद्धि नहीं है और दिन पक्ष मास कल्प आदि के भेद से भी जिसमें तत्वता भेद की प्राप्ति नहीं है उसे आत्मरूप सिद्ध किया लेकिन यहाँ पर कहा गया कि स्मृति का विलोप भी मुझसे है स्मृति की स्फूर्ति भी मुझसे है ज्ञान की अभिव्यक्ति भी मुझसे है ज्ञान का विलोप भी मुझसे है ये जो स्थावर प्राणी है इनमें तो स्मृति का प्रायः विलोप रहता है और ज्ञान का भी प्रायः विलोप रहता है हमारे आपके जीवन में भी पूर्वजन्मों की स्मृति और पूर्वजन्मों के ज्ञान का प्रायः विलोप ही परलक्षित होता है इस जीवन की भी अधिकांश स्मृतियों का अनुभूतियों का विलोप होता रहता है स्मृति और ज्ञान के अभिव्यंजक संस्थान के रूप में अंतकरण हमको प्राप्त है कभी सत्वगुण का तो कभी रजोगुण का तो कभी तमोगुण का उस पर प्रभाव होता है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के कारण ज्ञान और स्मृति की अभिव्यक्ति भी होती रहती है और इनका विलोप भी होता रहता है जब तमोगुण की प्रगल्भता होती है तो स्मृति का विलोप होता है ज्ञान शिथिल हो जाता है रजोगुण की प्रगल्भता होती है तो स्मृति और ज्ञान का स्वरूप कुछ दूसरे ढंग का हो जाता है और सुसुप्ति में तमगुण की प्रगल्भता रहती है परंतु ज्ञान अभिव्यक्त होता है स्मृति विलुप्त रहती है इस प्रकार से योग धारणा के द्वारा सत्व के उत्कर्ष के द्वारा स्मृति और ज्ञान का शोधन होता है ये अभिप्राय लेकिन स्मृति और ज्ञान के मूल में प्रत्यगात्मा जो कि साक्षी या दृष्टा है वह सन्निहित है साथ ही साथ अंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की विद्यमानता ही स्मृति और ज्ञान का मूल है यह समझने की आवश्यकता है वेदाश्च सर्वैर हमेव वेद्य वेदांतकृत वेद विदेव चा हम अब भगवान ने अपनी ब्रह्मरूपता का वर्णन करते हुए कहा समग्र वेदों के द्वारा वेद्य मैं ही हूँ आम के साथ एव शब्द का भगवान ने प्रयोग किया वेदय से सर्वैरहेव वेद्या भगवान ही वेदितव्य हैं जानने योग्य हैं ऋक और अथर्व ये वेद के चार प्रभेद होते हैं इसमें बहुत गंभीर चिंतन है लेकिन मित अमित और स्वर तीन शब्दों के द्वारा ही भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने वाषियों में वेदों का सांकेतिक वर्णन कर दिया मित अमित और स्वर मित का अर्थ होता है छंदोबद्ध जिसमें पाद की सीमा निर्धारित है उसको मित कहते हैं वेद मित्र है यजुर्वेद छंदोबद्ध न होने के कारण अमित है और तो गायन की प्रक्रिया का आलंबन लेते हैं तो उसको स्वर कह देते हैं तीन प्रकार की जातियाँ वेदों की हैं उन्हीं का सम्मिलित या संवित रूप अथर्ववेद होता है इसलिए भगवान शंकराचार्य महाभाग ने वेदों का बहुत संक्षिप्त सूत्र रूप में वर्णन कर दिया हरी मित अमित स्वर आनंद जी आदि ने उसको विस्तृत करके बताया तो समस्त वेद चाहे रिक्क हों चाहे यजु हों चाहे साम हों चाहे अथर्व हों उनके द्वारा वेद्य एकमात्र भगवान ही हैं ऐसा भगवान का कथन है अन्य जो कुछ पदार्थ वेदों के माध्यम से हमको विदित होते हैं वैसा भगवान के उल्लास या विलास ही हैं इस दृष्टि से विचार करने पर एकमात्र वेद वेद्य पर ब्रह्म परमात्मा ही सिद्ध होते हैं वेदों के संबंध में आजकल जानकारी बहुत कम है आर्य समाजी वेदों का नाम बहुत लेते हैं लेकिन वेदों को लेकर उनकी धारणा बहुत ही विकृत है सनातनी प्राय वेद को भूल चुके हैं पुराण इतिहास आदि के माध्यम से वेदार्थ की अभिव्यक्ति होती है परंतु वेद का अध्ययन प्राय विलुप्त है वैदिक कर्मकांड तक या वेद पाठ तक प्रायः सीमित रहते हैं वेदों के तात्पर्य तक पहुँचने की स्थिति आजकल कम है तो सामान्य रीति से वेद के बारे में यह समझना चाहिए कि मनुस्मृति आदि के अनुसार अग्नि से एक वेद की अभिव्यक्ति होती है महासर्ग के प्रारंभ में वायु से यजुर्वेद की अभिव्यक्ति होती है आदित्य है। वो वन भास्कर सूर्य से सामवेद की अभिव्यक्ति होती है और प्राणवोपनिषद के अनुसार चंद्रमा से अथर्वेद की अभिव्यक्ति होती है ये चार हमारे देव हैं जो वेदों के अभिव्यंजक संस्थान हैं अग्नि से रिक्ख वायु से यजुह आदित्य से साम चंद्रमा से अथर्व अग्नि भी देवता है वायु भी देवता है आदित्य भी देवता है और चंद्रमा भी देवता है हिरण गर्भात्मक ब्रह्मा जी चतुर्मुख कहे जाते हैं श्रीमद्भागवत और उपनिषदों के अनुसार महाकल्प के प्रारंभ में उनके पूर्व मुख से ऋग्वेद की अभिव्यक्ति होती है एक प्रक्रिया यह दक्षिण मुख से यजुर्वेद की अभिव्यक्ति होती पश्चिम मुख से सामवेद की अभिव्यक्ति होती है उत्तर मुख से अथर्वेद की अभिव्यक्ति दिशा का जब हम अंकन करते हैं तब यू चक्राकार अगर चित्रण करते हैं तो पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर यह क्रम बनता एक क्रम है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दोनों क्रम से वेदों की अभिव्यक्ति का वर्णन उपनिषदों में किया गया है एक क्रम है पूर्व से भगवान ब्रह्मा जी का जो पूर्व मुख है उससे ऋक् के दक्षिण मुख से यजुर्वेद के पश्चिम मुख से सामवेद के उत्तर मुख से अथर्वेद और दिशा का क्रम अगर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण माने तो ऋग्वेद की अभिव्यक्ति तो पूर्व से होती है यजुर्वेद की पश्चिम से हो जाती है शाम की उत्तर से अथर्व की दक्षिण से दो क्रम भगवान शंकराचार्य महाराज ने पहले क्रम को स्वीकार किया आदर दिया दूसरे क्रम का अनादर किया या नहीं जब दो क्रम परस्पर विलक्षण हो तो किसी एक क्रम को अपनाने की आवश्यकता होती है उन्होंने प्राचीन दिख में पूर्व दिशा में ऋग्वेद से संबद्ध श्री गोवर्धन मठ की स्थापना की पुरी में यजुर्वेद से संबद्ध दक्षिण में शारदा श्रृंगेरी मठ की स्थापना की श्री रामेश्वरम से संबद्ध श्रृंगेरी को किया द्वारकापुरी पश्चिम में वहाँ सामवेद से संबद्ध एक पीठ की स्थापना की और उत्तराखंड में आजकल की दृष्टि से अथर्वेद से संबद्ध ज्योतिर्मठ की स्थापना की इस प्रकार से पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर में चार आमनाय पीठों की स्थापना की गई योग शिखोपनिषद में चारों आमनाय पीठों का वर्णन था इसलिए यह समझना चाहिए कि शंकराचार्य जी ने पहले से ही जो पीठ शास्त्रों में निर्दिष्ट थे उनको केवल उद्भाषित किया बहुतों को होता है कि नई कल्पना की ऐसा नहीं इसलिए गोवर्धन मठ मठपुरी में जब प्रविष्ट होते हैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए दीवाल पर हमने योग शिखोपनिषद का वह मंत्र लिखवा रखा है उससे सिद्ध होता है कि पूर्व से संबद्ध ऋख दक्षिण दिख से संबद्ध जो पश्चिम दिश से संबद्ध शाम उत्तर दिशा से संबद्ध अथर्व है तो चार देवता हो गए अग्नि वायु आदित्य और चंद्रमा इसका अर्थ होता है अधिदैव के द्वार से अंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर वेदों के अभिव्यंजक संस्थान होते हैं अतः भगवान को जानना हो तो भगवान और वेद के बीच में अधिदैव को रखना चाहिए इसलिए एकम सदविप्रा बहुधा वदंती हमारे भाषिकार टीकाकार महानुभावों ने इस संदर्भ में वेद सर्वैर हम एवं में इस श्रुति को उद्धृत के जो ऋगवेद का एकम सद विप्रा बहुधा वदंती उसमें इंद्रयम इत्यादि अग्नि आदि देवताओं का वर्णन किया गया है दसों दिशाओं के दृष्टि से एक एक देव का वर्णन किया गया है और हमने उस मंत्र का गणित में बहुत अच्छा उपयोग किया गणित के दृष्टि से भी यह मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है वो अलग बात वो अलग विषय है लेकिन यहाँ समझना चाहिए सीधे भगवान तक हमारी गति नहीं हो सकती वेद और भगवान के बीच में अधिदेव को रखना ही होगा एकम सदिप्रा बहुधा वदंती की उपासना जिनकी प्रबल और परिपुष्ट नहीं है वे परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हैं। उन तक अपने मन को नहीं पहुंचा सकते अतः वेदों के जो अभिव्यंजक संस्थान चार देवताएं पहले उन तक मन को पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए फिर अधिदैव के द्वार से भगवान में मन को सन्निहित करने का मार्ग प्रशस्त होता है अग्नि के द्वार से वाकिन के अनुग्राहक देवता अग्नि हमारे पास फिर वायु के द्वार से प्राण के अनुग्राहक देवता वायु हैं आध्यात्मिक प्राण वाह्य प्रा, प्रा, पवन हमारे आपके जीवन में अभ्यंतर प्राण के रूप में सन्निहित है इस दृष्टि से अब आदित्य नेत्र के देवता है तो प्राण के भी देवता प्रश्नोपनिषद के अनुसार आदित्य नेत्र के देवता भी हैं प्राण के देवता भी और चंद्रमा मन के देवता हैं तो वेदों को समझने के लिए अध्यात्म को पहले समझना चाहिए नेत्र एक इधर से लें तो वाक्यन्द्र एक वाक्य अधिदेव होते हैं अग्नि प्राण दो नेत्र तीन और मन चार इन चारों को देखेंगे इन पर दृष्टि डालेंगे तो चारों के अधिदैव तक पहुँचोगे अध्यात्म के माध्यम से अधिदैव तक पहुंचेंगे, अधिदैव के माध्यम से फिर अधिदैव के भी जो अधिदैव हैं इंद्र के इंद्र हैं उन पर अब्रम्ह परमात्मा तक पहुंचेंगे, अग्नि के अग्नि वायु के भी वायु आदित्य के भी आदित्य और चंद्रमा के भी जो चंद्रमा उन परमात्मा तक पहुंचेंगे। दूसरी प्रक्रिया श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय की है वेद सर्वई रामे वेद्या बहुत उत्तम प्रक्रिया है तीसरे अध्याय में प्राय सामान्य रीति से उधर दृष्टि नहीं जाती हमारे आपके जीवन में कर्म की अभिव्यक्ति होती है भगवान ये जो वेदस्तुति की बात चलती है ज्ञान और कर्म क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति इन शक्तियों के उद्बोधक भगवान हैं जय जय जय में जय जय जय आजाम, उसमें अखिल शक्ति के उद्बोधक भगवान होते हैं उसमें श्रीधर स्वामी इत्यादि ने ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दो का मुख्य रूप से उल्लेख किया तो हम भी अगर प्रामाणिक रीति से विचार करें तो हमारे आपके जीवन में कर्म की सिद्धि होती है कर्म यहाँ पारिभाषिक है यज्ञा भगवती पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव कर्मक ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम यह जो भागवत गीता के तीसरे अध्याय का वचन है इसको ध्यान में रखना चाहिए स्तुति सम्मत जो कर्म है उसका नाम यहाँ पर कर्म है कर्म का अर्थ यहाँ पर सम्मत कर्म अपने वर्ण और आश्रम की सीमा में अर्थात अपने अधिकार की सीमा में सम्मत जो कर्म है उसका नाम कर्म कर्म को पकड़ लें कर्म की धारा नीचे जाएगी तो यज्ञ कर्म समबा कर्म से यज्ञ का संपादन होगा कर्म का पर्यवसन यज्ञ में होगा तब यहाँ एक विचित्र बात है कर्म और यज्ञ में भेद क्या है तो पूर्व मीमांसा का संस्कार होगा तब अर्थ लगा सकेंगे नहीं तो पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति होगी कर्ता जब कर्म का अनुष्ठान करता है यजमान या, या कोई कर्ता यज्ञ का अनुष्ठान करेगा कर्म का अनुष्ठान पूर्णाहूति के बाद वो कर्म कहाँ रहेगा तो समाप्त हो गया फल उसको कालांतर में मिलना है तो बीज का ही विलोप हो गया तो फल कैसे मिलेगा इसीलिए कर्ता में वैशेषिक नयायी क्यों कहेंगे सांख्यवादी योगी वेदांती कहेंगे कर्ता के अंतकरण में अपूर्व होकर अदृष्ट होकर संस्कार होकर जो कर्म सन्निहित होता है उसका नाम यहाँ पर यज्ञ यज्ञ कर्म समुद्भव इंद्राय स्वाहा इधम इंद्राय न मम इंद्र देवता को लक्ष्य करके आहुति दी मंत्र पढ़ा आहूति दी आहुति रूप क्रिया समाप्त हो गई एक एक छोटे छोटे समर्पण को लेकर एक एक छोटी छोटी क्रिया को लेकर एक एक अपूर्व बनता फिर जब यज्ञ में पूर्ण रूप से पूर्ण आहूति हो गई तब जाके महाअपूर्व की सिद्धि होती है वो महा अपूर्व फिर कर्ता के अंतकरण में विद्यमान रहता है तब तक विद्यमान रहता है जब तक वो अपना फल न दे दे इसीलिए यहाँ पर कर्म में और यज्ञ में अंतर है यज्ञ कर्म समुद्भव यज्ञ का मूल कर्म होता है अब कर्म अगर नीचे चलेगा नीचे की ओर प्रवाहित होगा तो कर्म का पर्यवसान यज्ञ में यज्ञ का पर्यवसान पर्जन्य में सुवृष्टि परजन्य का पर्यवसान अन्न में गीता का चौथा अध्याय अन्न का पर्यवसान सप्त धातुओं की निष्पत्ति में सप्त धातुओं का पर्यवसान रजबिंदु की निष्पत्ति में और दोनों के योग से प्रजा की उत्पत्ति में यही हुआ न क्रम यही है इसका अर्थ क्या हो गया प्रवृत्ति की ओर जब कर्म चलता है तो पुनर्भव में उसका पर्यवसान होता है प्रजा की उत्पत्ति और प्रजा रूप से उत्पन्न होने में जन्म देने की योग्यता और जन्म लेने की योग्यता परिपुष्ट होती है यह हुआ कर्म अगर नीचे की ओर चलेगा तो कर्ता को किसी का लाला किसी की लाली बना देगा और कर्ता से कोई लाला प्रकट हो जाएगा कर्ता से कोई लाली प्रकट हो जाएगी तो गीता का तीसरा अध्याय कर्म जब नीचे की ओर चलेगा प्रवृत्ति कर्म का पर्यवसन जन्म देने और जन्म लेने की योग्यता की परिपुष्टि में अब इस प्रवृत्ति को निवृत्ति की ओर ले चले तो क्या करेंगे कर्म और अक्षर ब्रह्म अक्षर संज्ञक पर के बीच में एक घाटी है वेद ब्रह्माक्षर समोदम ब्रह्म का वेद कर्मक ब्रह्मोद्भवम विधि यहाँ ब्रह्म कार्थ शब्द ब्रह्म अर्थात वेद तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंत यूर यहाँ पर श्रीमद्भागवत के पहले श्लोक में क्या है ब्रह्म शब्द का अर्थ शब्द ब्रह्मात्मक वेद है इसी प्रकार से यहाँ पर कर्म भवम विधि यहाँ ब्रह्म का अर्थ शब्द ब्रह्मात्मक वेद है कर्म की निष्पत्ति शब्द ब्रह्मात्मक वेद से होती है उपलक्षण है श्रुति स्मृति के द्वारा कर्म की सिद्धि होती है वेद के द्वारा कर्म की सिद्धि होती है ठीक है अब हमने क्या लिया कर्म को पकड़ लिया तो बीच में वेद आ गए अब वेद का उद्भव होता अक्षर संज्ञा पर ब्रह्म परमात्मा से शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है परब्रह्म परमात्मा से शब्द ब्रह्म पर परमात्मा के निश्वास कल्प हैं तो बहुत सुगम एक प्रक्रिया हो गई कि कर्म और परब्रह्म परमात्मा के बीच में केवल एक घाटी प्राप्त होगी वो घाटी है वेद जिसको शब्द ब्रह्म या ब्रह्म कहा गया उसमें भी जब हम निष्काम भाव से स्वकर्म का आलंबन उस ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर शब्द ब्रह्म के उद्भव स्थान परब्रह्म को लक्ष्य बनाकर ब्रह्मतलक्ष्य मुच्यतः मुंडक उपनिषद के अनुसार प्रणव का लक्ष्य शब्दक ब्रह्म जो वेद है वह जब हम परब्रह्म परमात्मा को कर्म सहित अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे तो कितना वेद हमको प्राप्त होगा अस्सी प्रतिशत जो वेद मंत्र है या वेद है वो कर्मकांड परक सोलह प्रतिशत उपासना कांड परक होते हैं चार प्रतिशत ज्ञान कांड परक होते हैं अस्सी सोलह चार यह अनुपात वेदों का जिज्ञासप योग शब्द ब्रह्माति वर्तते गीता अब हमने परब्रह्म परमात्मा को लक्ष्य बनाया कर्म और ब्रह्म के बीच में वेद की घाटी प्राप्त हुई जब हमने कर्माशक्तिलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर शिथिलकर धित्युत्साहपूर्वक समर्थबुद्धि सहित भगवद स्वकर्मों का अनुष्ठान किया तो उसके फलस्वरूप को अंतकरण की विशुद्धि या शुद्धि प्राप्त होगी कायेन मनसा बुद्धिया केवलरपि योगिना कर्म कुरि संगम त्यक् संगम और मुक्त संगोन हमवादी कर्मकांड परक कर्मयोग परक जितने वचन हैं सबका भाव यह होता है कर्मा सकती, फला फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर पूर्वक समत्व बुद्धि सहित भगवदर्थ जब स्वकर्मानुष्ठान व्यक्ति करते हैं तब उसका नाम कर्मयोग होता है ऐसी स्थिति में काम्य कर्म के प्रतिपादक जितने वचन हैं सबसे हम अतिक्रांत हो गए अंत में सोलह प्रतिशत उपासना कांड परक वचन और चार प्रतिशत ध्यान कांड परक वचन उसमें भी गायत्री मंत्र जो है गायत्री मंत्र वो वेदार्थ को अभिव्यक्त करने वाला है और गायत्री मंत्र का सार महावाक्य है हमारे पूज्य गुरुदेव ने संन्यास की दीक्षा के समय एकांत में हमको बताया समग्र वेदों का तात्पर्य जानना हो तो गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र का भी सार महावाक्य महावाक्य का भी सार है प्रणव कठोपनिषद महाभारत श्रीमद्भागवत आदि के अनुसार वेदों के बीज का नाम है प्रणव सर्वे वेदा यद पद मनंती तो संन्यासियों के लिए या जो गुरुमुख हैं जिनके गुरु में वो क्षमता है कि केवल एकाक्षर ब्रह्म वो मित्यक्षरम ब्रह्म एकाक्षर ब्रह्म प्रणव के द्वारा ही समग्र वेदार्थ को व्यक्त कर सकते हैं ऐसी सूक्ष्म बुद्धि जिनको प्राप्त है वो क्या करेंगे समग्र वेद को एकाक्षर ब्रह्म में जाकर सन्निहित कर देंगे प्रणव की प्राप्ति हो गई तो ब्रह्म तक पहुँच जाएंगे इसलिए वेद बीज जो प्रणव है वो एक एकाक्षर ब्रह्म जो प्रणव है वेद बीज वही एक प्राप्त हो जाता है किसका जो अपने कर्म का लक्ष्य वो जीवन का लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा को बना लेता है तो ब्रह्म और कर्म के बीच में शब्द ब्रह्मात्मक वेद उसके लिए एक एकाक्षर प्रणव के रूप में प्राप्त हो जाते हैं अंततोगत्वा तो तो बहुत हल्का हो गया समग्र वेदों का पर्यवसान गायत्री मंत्र में हो गया गायत्री मंत्र का पर्यवसान महावाक्य में हो गया महावाक्य का भी पर्यवसान प्राणवात्मक वेद में हो गया एकाक्षर ब्रह्म के अर्थ का हृदयंगम कर लिया तो वेदार्थ जो ब्रह्म तत्व है उसकी अभिव्यक्ति हो गई इसीलिए यहाँ पर हमने एक संकेत किया एक प्रक्रिया यह यहाँ अधिदैव की घाटी नहीं आई कर्म उसके बाद वेद उसके बाद ब्रह्म दूसरी प्रक्रिया जब हम लेते हैं तो वेदों की अभिव्यक्ति जिन अधिदैवों से हुई जैसा कि अभी हमने बताया ऋग्वेद की अभिव्यक्ति अग्नि से यजुर्वेद की अभिव्यक्ति वायु से सामवेद की अभिव्यक्ति आदित्य से अथर्वेद की अभिव्यक्ति चंद्रमा से हुई इन चारों देवताओं को लें अब कहेंगे कि ये देवता तो हमारे सन्निकट नहीं है चंद्रमा भी दृष्टिगोचर हैं सूर्य भी दृष्टिगोचर हैं और चारवाक सिद्धांत के अनुसार भी वायु तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय आकाश प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है इसलिए चातुर्भूत केवल चारों भूतों को मानते हैं प्रत्यक्ष प्रमाणवादी केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने वाले जो चारवाक हैं वो भी पृथ्वी जल तेज नहीं वायु का भी अस्तित्व मानते हैं पृथ्वी जल तेज और वायु इन चारों भूतों का अस्तित्व मानते हैं लेकिन अतिद्री कोटि की पृथ्वी अतिद्री कोटि का जल अति कोटि का तेज अतिद्रीय कोटि का वायु उनको मान्य नहीं है अगर वो मानेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण वादी नहीं रह जाएंगे तो वायु तो वायु तत्व तक, तो तक प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय माना जाता इस दृष्टि से विचार करें तो क्या सार निकलेगा अब ये सब अग्नि भी दृष्टिगोचर हैं उधर आदित्य भी दृष्टिगोचर हैं वायु प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय हैं चंद्रमा भी दृष्टिगोचर हैं लेकिन इनका जो आधिदैविक स्वरूप है चारों का दृष्टिगोचर है तो हम क्या करें अध्यात्म को पहले पकड़ लें ये वेद तक पहुंचने की प्रक्रिया है हम जो व्याख्या करते हैं उसका तात्पर्य क्या होता है भाष्यकार और टीकाकार महानुभावों ने जो अर्थ किया उसको बता देना पहले समझना फिर बताना उसके बाद एक प्रक्रिया छूट जाती है हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको पढ़ाया बहुत कई महापुरुषों से हमने विद्या अध्ययन किया लेकिन जो अपूर्वता पूज्य गुरुदेव के पढ़ाने में थी वो अन्यत्र नहीं दिखाई पाई पढ़ने वाले तो बहुत थे लेकिन हमारी और दृष्टि करके उनका भाव रहता था जिस तत्व का प्रतिपादन हो रहा है उसके हृदयंगम करने की प्रक्रिया भी बताते जाए ताकि वो केवल वाचिक बोध बन के न रह जाए इसलिए जो हम यहाँ प्रवचन करते हैं उसमें हमारा भाव रहता है कोई साधक इन सब तथ्यों को आत्मसात करना चाहें तो उनको प्रक्रिया भी हाथ लग जाए नहीं तो केवल प्रवचन तक या ज्ञान वर्धन तक गीता का पर्यवसान रहेगा जीवन में इन सब तथ्यों को ढालने की प्रक्रिया का वर्णन नहीं होगा तो जीवन में दिव्यता का आधार नहीं हो सकता इसलिए हम प्रक्रिया पर बल अधिक देते हैं ताकि ये सब समझ में आ सके इसलिए हमने संकेत किया अब अग्नि तत्व है अग्नि का दर्शन तो होता है लेकिन जो विग्रहयुक्त देवता हैं देवता अधिकरणम ब्रह्मसूत्र के अनुसार उस उनका तो दर्शन नहीं होता है लेकिन अध्यात्म रूप में अग्नि हमारे जीवन में वाक्य इंद्रिक के अधिदैव के रूप में प्रतिष्ठित हैं वाक्यन्द्रिक से तो हम परिचित हैं अब ऋग्वेद को जानना ना हो वाक्यन्द्रिक को ले लीजिए थोड़ी देर के लिए अब यजुर्वेद की अभिव्यक्ति वायु से होती है तो प्राण हमारे जीवन में है ये दोनों क्रियाशक्ति वाक इन्द्रीय कर्मेंद्री के अंतर्गत है प्राण तो प्राणमय कोष में है ना कर्मेंद्रियों के सहित पंच प्राणों का नाम प्राणमय कोष होता है इसका मतलब क्रियाशक्ति के ये दो द्योतक हो गए जो दो वेद क्रियाशक्ति की प्रधानता से हमारे आपके जीवन में प्रतिष्ठित हैं एक का नाम है वाक इंद्री जिसके देवता हैं अग्नि और दूसरे का नाम है प्राण कि प्रणव की व्याख्या भी अपने आप अंतर्नीत ढंग से हो रही है नाम अभी हमने प्रणव का लिया इसी प्रक्रिया से प्रणव की व्याख्या भी सामने आ जाती है लहर चली समय रहा तो इस पर भी थोड़ा संकेत करेंगे अब हमको क्रिया शक्ति रिक्त और यजुह के माध्यम से अर्थात अग्नि और वायु के माध्यम से अर्थात वाक, वाक और प्राण के माध्यम से क्रियाशक्ति की हमें प्राप्ति हो क्रिया शक्ति पर हमारा ध्यान चला गया उसके बाद कौन होते हैं आदित्य वो जो आदित्य हैं हमारे आपके जीवन में किसके उद्भाषक हैं नेत्र के अतन्द्रिय नेत्र इंद्रिय के अनुग्राहक देवता आदित्य होते हैं सूर्य होते हैं नेत्र ज्ञानेन्द्रित है इसके द्वारा रूप का पदार्थ का दर्शन होता है ये पदार्थ का उदभाषक नेत्र है ये जो नेत्र हैं पदार्थ के उद्वासक हैं रूप का निगम इनके द्वारा होता है अब चलें चंद्रमा की ओर क्योंकि अथर्वेद की अभिव्यक्ति चंद्रमा से होती है ये सब याद रखना चाहिए क्या? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो रेडियो आदि सुनता नहीं लेकिन विद्यार्थी जीवन में जो 10-5 दिन सुना होगा पाँच मिनट में तीन बार कहते थे कि आकाशवाणी है ये आकाशवाणी है तो श्रोता लो कोई बुद्धू होते हैं नहीं महत्व दिलाने के लिए पुनरुक्ति जो होते है ना महत्व दिला ये आकाशवाणी है मतलब सुनने वाले समझ लें कि आकाशवाणी है इसी प्रकार इन सब पर ध्यान देना चाहिए पूज गुरुदेव ने एक बार स्वास्थ्य खराब था बाहर से सीता ए राधेश्याम खेमका जी जो आजकल कल्याण के संपादक हमारे गुरु भाई आ गए उनको नहीं पता था कि महाराज का स्वास्थ्य कितना खराब है मैं बैठा था पूज गुरुदेव तो थे ही मैं नीचे बैठा था राधेश्याम खेमका के बैठ गए खेमका जी ने कहा महाराज पंचकोश क्या है अब उनको नहीं पता था कि महाराज को बोलने में कठिनाई होती है महाराज ने मुस्कुरा दिया मेरी और मुख क्या करा हूँ ऐसे कहा पंचकोश फिर उन्होंने तीन बार जब कहा तो मैंने मेरा ध्यान गया क्या मुझे आज्ञा है कहो मैं पंचकोश पर बोलने लगा वो तो, तो मेरी बात ऐसे सुनते थे जैसे हम की बात तो, तो बार सुनते हैं पैंतालीस मिनट तक तो मैं बोलते ही चला गया पैंतालीस मिनट पर पंचकोष पर बोलते ही चला गया उसके बाद मैं ने आ, फिर प्रणाम किया तो उन्होंने कहा सुनो नीचे जाओ अभी यह सब लिख लो पुज गुरुदेव ने अभी जाके ये सब लिखो तुम्हारे पास लिखित है ये सब हमने करना बुद्धि पर बे, बेटा पहली बार का बुद्धि पर बेटा भरोसा मत करना सारी बात तुमने शास्त्र सम्मत कही लेकिन शास्त्र को ढूंढने पर भी एक जगह इस रूप में ये चीज़ नहीं मिलेगी तुम्हारी बुद्धि में भी ये चीज़ रहे कब तक न रहे कि नहीं कह सकते इसलिए अभी जाकर इन सबको लिपिबद्ध करो तो हमने सोचा कि महापुरुष कितना महत्व देते हैं उन्होंने कहा कि ये सब जो विचार हैं दोबारा तुम्हारी भी बुद्धि में आवे या ना आवे बुद्धि पर भरोसा नहीं इसलिए इसको जा लिखो तो इसीलिए हमने कहा कि ये सब वेद का इस ढंग से अध्ययन तो आजकल लुप्त है प्रायः इसीलिए ये इस ढंग से विचार करना चाहिए कि वेद भी हमारे आपके जीवन में म, कल इनसे चर्चा हुई थी वेद कहाँ कहाँ प्रतिष्ठित हैं कल चार बजे विस्तृत चर्चा हुई थी वहाँ पर अभी हमने कहा रह गए चंद्रमा चंद्रमा हमारे आपके जीवन में बुद्ध मन के रूप में अभिव्यक्त हैं मन के देवता हैं अब मन के द्वारा ज्ञान और कर्म दोनों की सिद्धि होती है श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध तेईसवा अध्याय चितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास भिक्षु गीतम मन जो है ज्ञान कर्म भयात्मक है क्योंकि तो कर्मेंद्रियों के दाल बिना मन के न चले गले और ज्ञानेन्द्रियों के दाल भी बिना मन के न गले इसलिए एकादश स्कंध में विक्ष गीतम के माध्यम से बताया गया कि मन जो है ज्ञान कर्म उभयात्मक का अब अंतकरण के रूप में हमने मन को ले लिया यहाँ पर जाकर भी वेद प्रतिष्ठित हो गए जिसका अर्थ क्या हुआ अब थोड़ा विचार करें क्रिया शक्ति भी हो गई और नेत्र के माध्यम से ज्ञान शक्ति हो गई और मन के माध्यम से ज्ञान और क्रियाकर्म दोनों प्रकार की शक्ति हो गई अब लोकेश में दिविधा को बैठा लीजिए तो हमारे पास क्या हो गया ये जो चार देवता से संबद्ध चार अध्यात्म की प्राप्ति हुई एक कौन सा अध्यात्म वाक उसके बाद प्राण उसके बाद नेत्र उसके बाद मन चारों वेदों के स्थान पर हमारे पास चार करण की प्राप्ति हो गई वाक की प्राप्ति हो गई प्राण की प्राप्ति हो गई अर्थात क्रिया शक्ति की प्राप्ति हो गई और सूर्य की दृष्टि से विचार करें नेत्र के माध्यम से ज्ञान शक्ति की प्राप्ति हुई मन के माध्यम से क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति दोनों की प्राप्ति हो गई तो हमारे आपके जीवन में दो प्रकार की शक्ति हो गई एक कर्म शक्ति और एक ज्ञान शक्ति तो दुविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगे न नाम कर्म योगे नेदों का तात्पर्य दो निष्ठा में हो ही गया दो प्रकार की शक्ति हो गई अब श्वेता उपनिषद को लीजिए पराश्य शक्तिर विविधा ही वश स्वाभाविक ज्ञान बलक क्रिया च्ञान ज्ञान बल ज्ञान और क्रिया ज्ञान शक्ति और क्रियाशक्ति श्वेता स्वतर उपनिषद ने भी ज्ञान शक्ति और शक्ति का प्रतिपादन किया इस प्रकार से अगर आप विचार करें अब ले लीजिए इसको प्रणव पर ले जाइए ये जो ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति है उसको प्रणव पर ले जाइए प्रणव को कहते हैं ओंकार ओंकार में अकार उकार मकार ये तीन मात्राएं हैं और अंत में अकार उकार मकार के द्वारा सिद्धि किसकी होती है तो राम नाम की दृष्टि से प्रणब की व्याख्या हम लोग साधन सभा में नहीं करते पूज गुरुदेव ने कहा था कोई भी वेद मंत्र साधन सभा में पूरा मत बोलना मर्यादा कुछ अंश बोल दिया शास्त्र की मर्यादा की रक्षा भी हो श्रोताओं को लाभ भी हो जो प्रणव का अर्थ है वही अर्थ राम नाम का अर्थ में कोई भेद नहीं तुलसीदास जी ने लिया हे तु किसानु भानु हिम को, रकार आकार मकार हे तु किसानु भानु हिम को, बीज मंत्र हैं रो जो है अग्नि का बीज मंत्र है आगे जो आग की मात्रा है भानु सूर्य का बीज मंत्र है और अंत में जो चंद्रमा का बीज मंत्र है जो सूर्य है प्रश्नोपनिषद के अनुसार वो प्राण के भी देवता इसीलिए आ कहने पर प्राण का भी ग्रहण हो जाता है तो राम में तीन देवता हमको प्राप्त हो गए कौन हेतु कृषाणु भानु हिमकर को अर्थात अग्नि सूर्य और चंद्रमा ये तीन देवता प्राप्त हो गए अग्नि सूर्य और चंद्रमा अग्नि से संबद्ध वही वाक्य इंद्रिय और सूर्य से संबद्ध नेत्र इंद्रिय और चंद्रमा से संबद्ध प्राण इसका मतलब चंद्रमा से संबद्ध हो गया मन इधर तीन ले लिया तो इससे क्या हो गया तीनों प्रकार की शक्ति हो गई एक तो हमारे पास वाक्य इंद्रिय है एक नेत्र इंद्रिय है और एक मन है तो नाम रूपात्मक जगत हो गया मन के द्वारा और नेत्र के द्वारा रूप पदार्थ की सिद्धि होती है वाक्य द्वारा क्या सिद्धि होती है वाक्य द्वारा वाक के द्वारा नाम की सिद्धि होती है तो नाम और रूपात्मक जगत हो गया इस प्रकार से हेतु किसान भानु हिमकर को राम नाम में ये किया इस प्रकार से सिद्ध होता है कि ये जो वेदों की प्रतिष्ठा है अधिदैव पर विचार करेंगे अध्यात्म पर विचार करेंगे तो एक प्रकार से प्रणव का अपने आप आ जाएगा इस प्रकार वेद रामेव वेद्या अधिदैव की दृष्टि से ले गए वेद को ब्रह्म तक और उधर कर्म के दृष्टि से ले गए वेद को ब्रह्म तक अब इधर विचार करें जब हम तीन कांड मानते हैं कर्म कांड उपासना कांड और ज्ञान कांड तो कर्म में यज्ञ की प्रधानता होती है और मत्स्य उपनिषद के मत्स्य पुराण के अनुसार द्रव्य और देवता इसी का नाम यज्ञ है मुख्य रूप से यज्ञ को परिभाषित करना हो तो द्रव्य और देवता कस्मय देवाय हविषा विधेयती है तो देवाय से देव का ग्रहण हो गया हविषा कहा न तृतीया विभक्ति तो हव हवनीय पदार्थ का ग्रहण हो गया तो मत्स्य पुराण ने बताया कि द्रव्य और देवता इन्हीं का संवेद स्वरूप यज्ञ होता है श्रुति यहाँ पर है कसमय देवाय अभिशा विधेमा द्रव्य और देवता अगर हम समझें कि वेद सर्वै रह वे वेद्य तो देवता और द्रव्य की ब्रह्मरूपता का ज्ञान हो जाए तो कर्मकांड भाग सार्थक हो गया देवता भी कौन एकम सदिप्रा बहुधा वदंती इस दृष्टि से विचार करेंगे तो देवता की सदरूप रूपता सिद्ध हो जाएगी और द्रव्य की दृष्टि से विचार करेंगे तो तस्माद ये तस्माद आत्मना आकाश सम्भूत आकाश फिर वायु फिर तेज फिर जल फिर पृथ्वी फिर हवनीय सामग्री पृथ्वी आदि से प्राप्त हो जाएगी इसका मतलब द्रव्य के रूप में भी भगवान ही व्यक्त हुए भगवान ने आकाश बनाया भगवान ही आकाश बने भगवान ने वायु बनाया और भगवान ही वायु बने भगवान ने तेज को उत्पन्न किया और भगवान ही तेज रूप से उत्पन्न हुए इस दृष्टि से विचार करेंगे तो पार्थिव प्रपंच पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का आलम्बन लेकर ब्रह्म तक पहुँच जाएंगे जैसे लिफ्ट का आलम्बन लेकर उसमें नियम क्या होगा छंदो श्रुति के छठे अध्याय का किसी भी उपाधेय का तात्विक स्वरूप उसका उपादान ही होता है मिट्टी के तेव सत्यम सत्यम मृदघट का तात्विक स्वरूप मिट्टी है तो किसी भी उपाधेय का उपादान ही तात्विक स्वरूप होता है पार्थिव प्रपंच का तात्विक स्वरूप पृथ्वी है पृथ्वी का तात्विक स्वरूप क्या है जल है जल का तात्विक रूप तेज है तेज का तात्विक रूप क्या है वायु है वायु का तात्विक रूप आकाश है आकाश का तात्विक रूप अव्यक्त अव्याकृत या प्रकृति है उसका भी तात्विक रूप पर ब्रह्म परमात्मा है इस प्रकार से हम द्रव्य का आलम्बन लेकर ब्रह्म तक पहुंच गए और देवता का आलम्बन लेकर ब्रह्म तक कैसे पहुंचेंगे इसमें तुलसीदास जी का स्मरण करें विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनाज अवधपत सोई कहने को तो तुलसीदासी महाराज की पंक्ति है ली कहाँ से उन्होंने ब्रह्मसूत्र में एक अधिकारण है शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित उस अधिकारण को पढ़ने पर जो सार निकलता है वही तुलसीदास ने लिखा एक श्लोक भगवान शंकराचार्य महाराज का प्रसिद्ध है विवेक रूपम दृश्यम लोचनमृक् तदृश्यम ऋक्त मानसम दृश्याधिवृतः साक्षी धीगे वृश्य थे इसमें अधिदेव का वर्णन छूट गया अधिदेव का वर्णन इसमें छूट गया यहाँ पर जीव साक्षी अध्यात्म का वर्णन तो अधिदैव का वर्णन नहीं है अधिदैव के दृष्टि से विचार करने पर तुलसीदास जी महाराज की ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है विषय कारण सूर्य जीव समेता सकल एक एक सचेता भगवान शंकराचार्य महाराज ने सबसे प्राथमिक चेतन किसको माना अध्यात्म को नहीं अधिदैव को विषय और करण को जड़ कोटि का ही माना चेतन की जब गणना होती है शंकर वेदांत के अनुसार वेदांत तो ये कई है भगवान शंकराचार्य महाराज ने जो दृष्टि दी वो अधिदैव से चेतन की गणना प्रारंभ करते हैं अधिदैव के ऊपर जीव है जीव के ऊपर ब्रह्म है यही हुआ अधिदैव का आलंबन लेकर हम कहाँ पहुँचेंगे जीव तक और जीव का आलंबन लेकर ब्रह्म तक पहुँचेंगे ब्रह्म और अधिदेव के बीच में कौन रह गया जीव यह भी एक जटिल पहली है विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध और उसके इनके अभिव्यंजक संस्थान जितने हैं इनका नाम विषय है विषय प्रकाश ही होते हैं किसी के प्रकाशक नहीं होते लेकिन कर्ण के द्वारा यह प्रकाशित होते हैं ग्राम में प्रकाश का लक्षण भी चरितार्थ होता है प्रकाशक का लक्षण भी चरितार्थ होता है कर्णक ग्राम के उद्दीपक कौन होते हैं अधिदैव एक एक कारण के एक एक, एक अधिदेव अब अधिदैव जहां हम मनुष्य हैं, वहां तो देवताओं से अवर जहां हम जीव हैं, बुरा मानव वाली है वहां देवता से ऊपर क्योंकि कर्म के फलस्वरूप कोई मनुष्य बनता है कोई देवता बनता है लेकिन बनता को न जीव ना इसलिए जीव का स्थान देवता से ऊपर है विषय कारण सुर जीव समेता इसमें युक्ति क्या है कारण के भेद से अधिदैव में भेद होता है उन्नीस कारण हैं तो उन्नीस अधिदैव हो गए एक एक कर्मेंद्रीय के एक अधिदैव एक अधिदेव एक एक ज्ञानेन्द्रीय अधिदैव अंतकरण चतुष्टय के एक एक अधिदैव, अधिदैव, अधिदैव प्राण अपान ज्ञान उदान सम्मान इन सब के एक एक अधिदैव कारण के भेद से अधिदैव में भेद होता है लेकिन कारण और अधिदैव के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती सुसुप्ति में कारण सहित अधिदैव के सुप्त हो जाने पर भी जीव जा जगा रहता है क्योंकि तेजस प्राज्ञ रूप से अवशिष्ट रहता है इन सब दृष्टियों से विचार करें तो अधिदैव का विलय स्थान जीव है अधिदैव से वर उत्कृष्ट स्थान जीव का और जीव पर विचार करें तो ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे तो द्रव्य और देवता का आलम्बन लेकर कर्मकांड के माध्यम से ब्रह्म तक पहुंच गए इसलिए द्रव्य और देवता के द्वार से भगवान ही वास्तव में कर्मकांड के तात्पर्य सिद्ध होते हैं आगे की बात फिर हर हर महादेव